मृतिपुरा करुल नमा भगवत्द शोकशंक चैतन्नम सर्वूतगुहाशिष नम से मन उठ जाए यही सबसे बड़ा अच्छा सन्यास है और आत्मचितन ही संन्यास है अन्न चिंतन छोड़कर करके भगवान की चिंतन करना सबसे अच्छा सन्यास है इसीलिए और कुछ नहीं बोला यहाँ पे सीधा सीधा जो है आत्मचिंतन में मन लगाने के उपाय को लेकर के इसमें ये जो बाहरी वस्तु देखते हैं ना और उसको देख करके हमें कुछ मरण आता है तो उसमें मतलब क्या है उस वस्तु के संस्कार हमारे अंदर है तब हम उसको स्मरण करते हैं स्वप्न भी ऐसा ही होता है इसी प्रकार जागृत में भी जब कोई वस्तु को देख के हमको कुछ मरण आता है लेकिन जन्मांतर संस्कार हमारे पास इससे से वस्तु दिखाई पड़ता है, है। जिस सपना हम खेंग तो में हमको दिखाई पड़ती है सिर्फ में कोई भी वस्तु में पारमार्थिक नहीं है जो और व्यवहारिक सत्य है परंतु उसमें पारमार्थिक सतत्व नहीं है पारमार्थिक एक ही वस्तु तो है बाकी सारा जो है बस मतलब व्यवहार करने के लिए तो व्यवहारिक सब हम कह सकते हैं आगे कुछ नहीं है इसी को मन में रखते हुए जो भी कुछ आरोप किए रखे हो उस आरोपित वस्तु वस्तु को को धीरे-धीरे करके हटाओ वेदांतिक साधन है ये मैं नहीं हूँ ये मैं नहीं हो जितना सारे दृश्य रूप हमारे सामने आ रहा है ये मैं नहीं हूँ और बस एक दृष्टा शुरू व्यापक हूँ इसी को बार बार और इससे क्या हो जाएगा मैं जन्म मित्र से रहू मैं भूख प्यास से रही हूँ मैं शोक मोह से रहित भूख प्यास प्राण के धर्म है मैं अप्राण मनाशुभ प्रशा बोलता है तुम प्राण से रहते हो प्राण नहीं रहने पर भी तुम जाओगे फिर शोक मोह से मैं रहू के मन से भी रहे थे शोक मोह मन के धर्म से रहू जन्म में शरीर का धर्म उससे भी दिखाते रही इससे धर्म नहीं है इसलिए मन से हट जाना चाहिए तक मृत्यु भयम तथा जस आत्मसो ब्रह्म इंद्र जिसके अंदर संबंधित भय नहीं रहेगा पर आगे क्या होगा अब अच्छा कहा जाऊंगा मृत्यु भय भी नहीं मृत्यु के बाद क्या होगा इस प्रकार लौकिक वस्तु का, का पुरुष के लिए के सारा थोड़ा सा अच्छा और बुरा इसमें विशेषता कुछ नहीं है विशेषता जो है पद की जो विपद पद की विड़म्बना ही अधिक है कम नहीं है इस प्रकार से आत्मज्ञान के सामने ये सब पद भी जो है थोड़ा छोटा ही दिखते हैं साथ ही बोलने के लिए ये ये ये सब सब जो इरफ, इ, ये, जो लोग अपने बहुत सामर्थ्यवान होते हुए भी उनके लिए भी जो है इसका कोई मान मतलब मूल्य नहीं लगता अज्ञान में तो ठीक है व्यवहारिक जगत को देखते हुए किसी से उपासना आदि के लिए आवश्यकता है परतु तो तो जब ज्ञान निष्ठा में लगा हुआ है और जब जान लिया इसलिए ज्ञान के बाद बोलते हैं ईश्वर तक भी नहीं, नहीं रहता है केवल शुद्ध चेतन ही रहता है ईश्वर की आवश्यकता तो कर्म और कर्म और और श्री को चलाने के लिए ज्ञान के बाद जब सृष्टि में कोई सत्य तो नहीं रह जाता और न मेरा कोई कर्म है न कर्म से कोई संबंध है ईश्वर तो का क्या मानवता की है ईश्वर की आवश्यकता नहीं है कर्म कर्म तो सब ज्ञान से ही जल जाता है इसलिए ज्ञान निष्ठा के बाद धीरे धीरे धीरे धीरे ईश्वर तक वही महा मानते हैं परन्तु तो ज्ञान होने के बाद ईश्वर तक अत्यंतिक प्रलय हो जाते हैं ईश्वर तक लय प्राप्त कर जाता है बोलते थे चार प्रकार के प्रलय होता है एक नित्य प्रलय जो रोज रोज झुट्टी में जाते हैं तो हमारी निद्रा के समय वो नित्य प्रलय होता है और ब्रह्मा जी के निद्रा के समय वो अवंतर प्रलय होता है और ब्रह्म जी के काल समाप्त होने पर वो महाप्रलय होता है और ज्ञान होने पर आतंक प्रलय हो जाता है इस में है है बस एक मात्र तो कुछ नहीं रह जाता है सर्व दैन उद्भव शुभ ये भी हम कर लिए थे का हमको क्या लेना देना है फिर अथवा ब्रह्म है जो सामर्थवान है उसे यदि मन से कुछ वस्तु का तृष्णा रह ही नहीं गया तृष्णा चेत सर्वथा वस्तु की इच्छा नहीं रह गया सब से अच्छा वासना यदि मन में आपको पीड़ा नहीं दे रहा है तस्वीर तो जो है की तो कोई देवी देवता ईश्वरी इसकी क्या आवश्यकता है वाचना के, के कारण वाचना पूर्ति के कारण चाहे वो धार्मिक शास्त्रीय वाचना है तभी देवी देवता करते हैं, जाते तभी सर्व की छिन्न और कृष्णा यदि हो गया तो फिर इस ईश्वर से क्या है देवी देव से है किसी से कुछ भी? मतलब आवश्यकता ही नहीं जाता व्यापक चेतन शुद्धता के अंदर नहीं तो और किसी-किसी कोई अपेक्षा ही नहीं जाएगा यहाँ तक भी हो जाएगा। बाकी सामान्य तो आगे तो बोल रहे हैं। अहम इति जदाजस भवे तदा अहम इति आत्मधीर जा मतलब जिसके अंदर जो मैं ये हूँ और ये मेरा है इस प्रकार दोनों बुद्धि का कोई विषय नहीं रह जाता अहम करके यदि कोई चीज में उठता है तो अहम किसको विषय का गाय अवस्था में शरीर इंद्र मन बुद्धि संगत सामने आता है परंतु जब मैं शब्द उच्चारण करने से कोई विषय सामने नहीं आता अर्थ सुनने जाता परंतु तो क्या हो जाएगा कि आत्मा मोम बुद्धि भी बुद्धि बुद्धि में तो आया तो नहीं दिखता कि से किसको लेना है से विषय रहित जिस हो जाता है उस समय स आत्म भवित उस समय आत्मज्ञान पक्का हो गया एक ऐसा निश्चय करना चाहिए आत्मधीर मैं करके फल स्वरूप अपनी व्यापकता असंगता की चिंता के, के फलस्वरूप मैं करके कोई वृत्ति मन में उठने पर भी कोई परिचिन विषय सामने नहीं आ रहा है इसी प्रकार ममत तो बुद्धि ममत तो मेरा तो मेरी इस प्रकार से कोई वृत्ति मन में उठने पर भी वो मेरी से किसको लेना है सामने कोई है नहीं मेरी ये मेरी है भी पेन आत्मा ही हो गया इस प्रकार भाव में जब आत्मा है वो आत्मज्ञान की, है। वो आत्म की है। आत्म जो, आत्म वो जो है आत्मज्ञान की पहचान है धीरे धीरे ये हमारा मन विश्व से उठ रहा है कि नहीं शरीर को आत्मा मान रहा है कि नहीं मान रहा है तक चिंतन के फल शुरू धीरे धीरे स्थिति आ जाएगा यदि कभी भी मन में कोई मैं अथवा मेरी इस प्रकार की को कोई वृत्ति मन में उठे तो मेरे सामने कोई विषय आपके सामने उसको अवलंबन करके नहीं आ रहा ये जो है आत्मज्ञान इस आत्मज्ञान की पराकाष्ट में पहुंच है तो ने उस समय उसको इस प्रकार माना जा तो आप हैं है इसको दूसरे को, को बोलने की आवश्यकता नहीं दूसरे को समझेगा नहीं बस तो अपने आप विचार के द्वारा मन की स्थिति धीरे धीरे देखते रहे और कैसे कैसे मन की स्थिति बदल रहे उसको समझते रहे तब जाकर हरि वासना मन में कोई नहीं उठ रहा है कोई चीज की की प्राप्ति अंतिम में जो स्थिति है एक एक करके की जब आप मान लीजिए कभी मैं वृत्ति मन में उठा गई तो कोई विषय नहीं आएगा मेरा वृत्ति को उठागी तो मेरा करके तो सामने को जिख करने के लिए जो भी है शुद्ध चेतनी है अथवा सभी ईश्वर का उससे भी न कुछ बुद्धि है व्यवहारिक काल में क्योंकि लोग व्यवहार जब तक है तो ईश्वर बुद्धि रहे तो इसमें कोई असुविधा नहीं है, को तो की रहते है आगे और बोल रहे हैं बुद्धा दौ सत्य उधा असत्य विशेषता जस चेत आत्मता तस्व कार्यम कथम भवि तथा असत्य आत्मनो तस् कार्य कथम भव जब ये समझ में आ जाता है कि बुद्धि की रहने के कारण ही तो मैं और मेरापन मैं एक विशेषता के के दिखता है और बुद्धि छूट जाता है तो कोई विशेषता नहीं है मुझे सुशुक्ति अवस्था में देख लीजिए बुद्धि आदि के साथ तादात्मा छूट जाते हैं तो कोई विशेषता नहीं है बस आनंद स्वरूप में श्रेय भी है उस समय तो कोई कर्तव्य बुद्धि भी नहीं होती जैसे शरीर के साथ कुछ भी नहीं है परंतु उपाधि के साथ धारात्मक करके ये सब बोध उत्पन्न होते इस प्रकार से आत्म आत्मस्वरूप संबंधित ऐसा बोध हो गया तस्व कार्यम भवे उसके लिए कर्तव्य कर्म कैसे रह जाए स्वरूप सर्वता कर्तव्य केवल बुद्धि पर नहीं है मैं ये नहीं हूं, मैं वो नहीं। उसके लिए प्रयास करते रहते तो समझ में आ गया बुद्धि उपाधि के साथ मेरा कोई संबंध है ही नहीं तीनों काल में कोई संबंध नहीं है और ना ही उपाधि कोई पारमार्थिक वस्तु है ये भी जब समझ में आ जाता है फिर ये करने से ये लागू करने से ये कहां से आएगा मन कुछ नहीं बुद्धि चला जाता है कर्तव्य बुद्धि उपाधि के साथ मेरा तीनों कल में कोई संबंध नहीं है मैं तो सर्वदा ही असंगत पूर्ण हूँ बढ़ तो इसलिए इस प्रकार इसके साथ मेरे अंदर विशेषता दिखाई पड़ता है तो तो जस आत्मा जिसके इस प्रकार से आत्मा का जस आत्मा ने इस प्रकार से अपने को जान लिया तस्व कार्य खत्म उसकी किसी भी कर्तव्य बुद्धि कहाँ से आ सकती थे नहीं आ सकता है वो को और आगे बढ़ाते बोलते हैं तो आप कैसे जाना अपने को तब बोलते है प्रसन्ने प्रसन्ने व्योम प्रज्ञा निक उत्पन्नात्म धि अब्रूत कि मन्नत कार्य जमीष्य ऐसा हम आपने कुछ तप आपने अंदर ऐसा बोध हो गया क्या मैं आकाश की तरह व्यापक, और प्रसन्न फुल इस प्रकार आज से भरा हुआ एक रस से अंधे भेद रहित एक रस चेतना से पूर्ण एक शुद्ध व्यापक तत्व तो आकाश की तरह इस प्रकार आत्मबुद्धि जैसा हमारा आगे उत्पन्न आत्मुद्धि जैसे हमारे लिए क्या होगा इस प्रकार की बुद्धि हमारे कार्य का होते हैं जब हम उपाधि के साथ कुछ विशेषता का आरोप करके हम अपने को मान्यता देते हैं कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ इसलिए ये करना चाहिए उसमें वो करना चाहिए उस समय ये सब कर्तव्य बुद्धि पर शुद्ध चेतन मात्र हूँ व्यापक हूँ और कुछ करणी नहीं है जब भी उपाधि के साथ विशेषता अपने में हमको दिखाई देते हैं तब तो जाकर का मतलब कर्तव्य बुद्धि उत्पन्न होता है यदि वो चीज नहीं है तब तब जो है है, कोई नहीं। तब कोई कर्म नहीं नहीं बुद्धि उत्पन्न उत्पन्न होता, व्योमनि एक उत्पन्न, की हमारे लिए और क्या कार्य बच रहेगा उस समय यदि इस प्रकार के आत्मबुद्धि उत्पन्न हो जाते है इस प्रकार के आत्मबुद्धि उत्पन्न करने के लिए पहले से ही चिंतन ये। चिंता असंगता व्यापकता पूर्णता इस प्रकार असंग भगवान ने विचार के द्वारा इसी भाव में स्थिर होना है अब इस भाव में स्थिर हो जाएंगे तब क्या हो जाएगा कोई कर्तव्य बुद्धि कोई प्राप्ति की इच्छा किसी चीज की खोने की उसके लिए प्रतिष्ठा कुछ भी नहीं होगा उसके लिए कुछ भी नहीं अपनी कर्तव्य बुद्धि चला जाएगा हाई मेरे पास वो नहीं आता ये ये हाँ नहीं मानते हर जगह पे हम अपना तो क्या हो जाएगा कोई की तो के कारण चीज की कमी महसूस नहीं होगी तो कभी महसूस नहीं होने से क्या होगा की कोई चीज को रक्षा करने के प्राप्त करने के दोनों के लिए जो प्रोचे करते हैं जिसके लिए प्रचेषा होती है वो प्रोचेष्टा सारा बंद हो जाएगा किस प्रकार किस लिए चेष्टा करेगा क्यों चेष्टा करेगा पास ठीक है प्रब्ध से शरीर अपना चेष्टा कुछ कर भी रहा है तो आत्मा में कोई चेष्टा नहीं है जो प्रारब्ध के बल, बल, बल से शरीर को अपना चेष्टा करते हैं तो आत्मा में कोई उसका चेष्टा होना संभव ही नहीं है और जब से निश्चय हो जाता है तो शारीरिक चेष्टा भी अपने आप ही जो है रुक जाते हैं क्योंकि इसलिए शारीरिक चेष्टा इसके लिए क्योंकि अपने लिए अपना कुछ प्राप्त तो करने की जाए नहीं और बाकी से जो भगवान करते हैं वो, वो अपने होगा इस इसमें से और अलग कोई चेष्टा करने की अंकल करने की ये होता होता ही नहीं नहीं है और बुद्धि प्रकार से बोल रहे पहले कि मैं और मेरा इस बुद्धि जिस समय कोई विशेष विषय भिशे का अवलंबन नहीं करता वो जो धीरे धीरे ज्ञान को आगे बढ़ वो समझने के लिए बोला और ये भी दिखाया कि उपाधि के साथ तादात्मा करके हमारे अंदर आता है तभी कर्तव्य बुद्धि उपाधि के साथ तादात्मा छोड़ जाए कोई विशेषता नहीं तो कुछ कर्म भी नहीं है तो जो विशेषता रहित स्थिति है तो क्या स्थिति है वो वह है प्रसन्न व्यापक आकाश की तरह निर्मल और जो सर्वतः असंघ एक इस प्रकार जब बुद्धि उत्पन्न हो जाता है फिर किसके लिए कोई कर्तव्य बुद्धि उत्पन्न किस इच्छा कर्तव्य बुद्ध उत्पन्न इसी समझाते हुए आगे और बोलने बोल रहे देखिए आत्मास्थम अमित पशन इंती अशो नून शीति कर्तव आत्मास्थम अमित्रम जात्म अभी जश्यन्तुसु आत्मक्रम सर्वभूतस्तमित्रम पशन पश्यूनम क्षिति कर्म विभार बात बोला देखे आत्मान सर्वभूतस्थम अपने को समस्त भूत में देखते हैं सभी में मैं ही मुझ भिन्न कुछ नहीं है और फिर वो मेरा शत्रु है वो मेरा शत्रु है इस प्रकार करते शत्रु मित्र इस प्रकार से भी देखने की इच्छा करते, है। है, करते हैं और फिर जो है मैं सर्वभौतम में ही विद्यमान हूँ इस प्रकार समझता है ये दोनों जो है विरुद्ध कथन है ये दोनों जो है एक नहीं हो सकता है इसीलिए वो क्या करना चाहते हैं कि वो सूर्य को भी शीतल करना चाहते हैं भी है। है। है। ऐसा करने की इच्छा करते हैं अभिप्राय क्या है कि आत्मान सर्वभूत स्तम अमित्रम चात्मज क्षति जो इस प्रकार दोनों देखना चाहते हैं मतलब मैं समस्त भूत में विद्यमान हूँ और फिर ये मेरे पास नहीं है ये प्राप्त होता है अच्छा हो जाता है ये दोनों यदि भाव मन में जब उठे तो समझना कि तक में नहीं आया तपरी कैसे आत्मज्ञान होगा जैसे कोई व्यक्ति सूर्य को शीतल करने की इच्छा करते हैं विभा कर इच्छा थी सूर्य को भी शीतल करने की इच्छा करते हैं मतलब आत्मज्ञान में भी भेद बुद्धि रखना चाहते हैं ये आत्मज्ञान नहीं है अभेद बुद्धि आत्मज्ञान सर्वस बुद्धि श्लोक को मैं आत्मज्ञान भी हो जाएगा और हमसे भिन्न कोई वस्तु रह जाएगा ये तो हो नहीं सकता यदि इस प्रकार कोई व्यक्ति करना चाहते हैं तो आत्मस्थिति पूर्ण आत्मस्थिति को प्राप्त नहीं किया भगवान भाव्य पूर्ण प्राप्त नहीं किया तो इसलिए यहाँ पे बोलते हैं अमित्रम और ये प्राप्त हो जाता है अच्छा हो जाता है ये वृत्ति भी मन में उठ रहा है ये दोनों विरुद्ध वृत्ति ये दोनों विरुद्ध व्यक्ति आत्मज्ञान को आप द्वैत्व के साथ आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं द्वैत्व बुद्धि जमात यानी कि जो होना संभव नहीं है वो करना चाहते हो यानी कि सूर्य को आप शीतल बनाना चाहते हो इसलिए बोला जो, है, जो होना नहीं है आप ऐसा इस है। से, समस्त भेद किसी के साथ भेद न रहे इस प्रकार से आत्म पश्चात इच्छा नीति कर सूर्य को भी शीतल करना की इच्छा करते इस प्रकार आत्मा अद्भुत ये जो है हमेशा धीरे धीरे धीरे धीरे मैं होते मैं होते भाव मन में पर भी कोई विषय सामने नहीं आ रहात्मक रहा छुटने के कारण कोई विशेष में, में नहीं दिखाई दे रहा है तद विपरीत में एक असंग आकाश की तरह व्यापक शुद्ध चेतन तत्व इस भाग में बैठा रहना ही आत्म कहना पर इस भाग में रहते हुए यदि ऐसा कभी मन में आता है कि ए तो तुम म्यूट म्यूट कर तो इस प्रकार आत्मान सर्वभूत अमित्रम आत्मा जो अपने को इस प्रकार देखना चाहते हैं पश्चन इच्छी विवाह एक ही साथ भेद और अभेद दोनों यदि आप देखना चाहते हैं तो होना संभव नहीं है वो क्यों क्योंकि जो है वो भेद बुद्धि रहे और आत्मज्ञान भी हो जाए होना संभव नहीं, हो नहीं है तब क्या हो जाएगा उल्टा धर्म चिंता करना मतलब इस बगर सूर्य में शीतुलता के चिंतन करे ऐसा हो जाए इसलिए जो धीरे धीरे मन स्थिति को प्राप्ति जो है माइल्ड स्टोन दे रहे हैं भगवान शंकराचार्य की हमारी जो स्थिति की परिवर्तन धीरे धीरे ऐसा होना चाहिए कि आप विचार करते रहेंगे तो ऐसी स्थिति परिवर्तन में पर क्या हो हो जाएगा कि फिर आपको अंदर वो अपने अंदर अपने आप से जाएगी ये हमारी स्थिति हमारी पारमार्थिक स्थिति है आगे देखिए इसको समझा जाए प्रज्ञा प्राणानु कार्य आत्मा अक्षा दि गोचरा च उक्त ही शुद्ध मुक्त सतोश तो जिस प्रकार सूर्य में कभी ठंड आ ही नहीं सकता है इसी प्रकार आत्मा में कभी भेद बुद्धि आ नहीं सकता इसलिए ये जो प्रे प्राण अनुमा जो इंद्रियों जब देखते हैं अपने को वो अहंकार के साथ तब तो छाया एवं अक्षादी गोचरा उसमें हम क्या देखते हैं कि उसको जब देखते हैं जिस पर हम प्रतिबिंब में दर्पण में अपनी छाया को देखते हैं हम शुद्ध आत्मा को नहीं देख रहे हैं हम शुद्ध आत्मा को नहीं देख रहे हैं हम छाया आत्मा को देख रहे हैं जब अहंकार के साथ दिखाई पड़ता है छोटे जगह में दिखाई पड़ता है छोटा दर्पण में आपको चेहरा दिखाई दे रहा है परंतु वो चेहरा उतना छोटा नहीं है आपका ठीक इसीलिए प्राणानु कार्य आत्मा जो जो जो जो वो बुद्धि कार्य कार्य उत्पन्न होता है जब मान लीजिए बुद्धि चेष्टा करते हैं तब हम बोलते हैं लेला इव। और जब शांत होते हैं तब हम बोलते हैं ध्या इव। मतलब, वो हम ध्यान करते हैं अरे आत्मा में ना ध्यान है ना कोई चेष्टा है बुद्धि के साथ धात्मा करके बुद्धि के चेष्टा को अपना करके हम बोलते हैं कि अरे थोड़ा बुद्धि विचलित हो गया अथवा मेरे समझ में आ गया अथवा मैं वो हूँ मैं वो विशेषता के साथ आरोप करके हम बोलते हैं परंतु जब आर बुद्धि स्थिर हो जाते हैं तब हम बोलते हैं कि मैं ध्यान कर रहा हूँ आत्मा में कोई भी क्रिया होना भी संभव नहीं है आत्मा में कोई ध्यान होना भी संभव नहीं है आत्मा में कोई ध्यान होना भी नहीं है करना, करना, ये चीज़ ये है, इसीलिए काबू में लाने के लिए मन को थोड़ा अपने बस में करने के लिए ये प्रक्रिया शास्त्र तो में दिखाए परंतु ध्यान रखना इसके साथ आत्मा का कोई संबंध नहीं है परंतु आपने को ठीक से समझने के लिए मानसिक शुद्धता जो प्राप्त करना है उस मानसिक शुद्धता को प्राप्त करने के लिए ये चीज शास्त्रो ने ये मन को में करो ऐसा करके कहते हैं क्योंकि जब ये अनुभव में तभी आएगा शुद्ध मन में इसलिए मैं आत्मा कर नहीं समझना। ये ध्यान प्रक्रिया बुद्धि में है अथवा कोई भी चेष्टा बुद्धि में है उपाधि के साथ धात्मा करके ऐसा व्यवहार होते रहते हैं परंतु ये व्यवहार हमारे अंदर नहीं है इस चीज को बार बार किसी भी व्यवहार किसी व्यवहार में व्यवहार होने दो व्यवहार जो प्रारंभ है शरीर में व्यवहार हो रहा है हम व्यवहार का देखने वाला है व्यवहार और व्यवहार की जो नतीजा व्यवहार की जो फल दोनों के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है दोनों के साथ मेरा कोई संबंध क्योंकि उस व्यवहार जो मेरी उपस्थिति में मैं साक्षी रूप में व्यवहार को देख रहा हूँ परंतु व्यवहार और व्यवहार की फल इसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है इसको मन में धीरो धीरो करके बैठा रहा जो भी कुछ आगे पीछे दिखाई दे रहा है इसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है मैं ही संपूर्ण व्यापक भी उस वस्तु की गुण धर्म दोष अच्छा गुणा साथ हमारा कोई संबंध नहीं इस फल तो क्या हो जाएगा कि इस आत्मा के भाग को जब हम पूर्ण रूप से समझ जाएंगे तब किसी प्राप्ति की इच्छा भी नहीं किसी खोने के डर नहीं किसी में शत्रु बुद्धि भी नहीं किसी में मित्र बुद्धि भी नहीं, है बुद्धि उत्पन्न नहीं होता ये करना चाहिए ये भी कोई कर्तव्य बुद्धि को उत्पन्न नहीं होता इस प्रकार से ये आत्म मतलब आत्मविचार करने का फल धीरे धीरे धीरे धीरे हमको समझ समझ में में आता है ये समझ में ऐसे ही आएगा कि आत्मा में इस नहीं है इस सब जो भी कुछ हमको दिखाई दे ये अनात्मा में है अनात्मा के धर्म को आत्मा में आरोप करके हम लोग व्यवहार करते हैं यदि अनात्मा में आत्मत्व तो बुद्धि छूट जाए सारा कर्तव्य तो बुद्धि व्यवहार सब छूट जाए सारा यदि कुछ रह जाता है वो केवल इतना ही रह जाएगा जब तक जनता नहीं क्योंकि नहीं पे पे शरीर तो जब वो क्रियाकर्ट में रहेगा नहीं तो फरत उस समय क्या कर्म सिद्ध यही है कि उसकी उसको शरीर अपने प्र इसके साथ मेरे मेरा कोई संबंध नहीं है ना मैं और मेरा इसके साथ संबंध इस है उस समय तो एकमात्र चिंतन में प्राप्त किया उसी कोई, शरीर, मन, को व्यवहार शरीर इंद्र मन बुद्ध को ऐसा ही व्यापार कर जिसको भी न कोई व्यापार में अलग कोई व्यापार में ना लगा अलग कोई व्यापार में ना लगा यह अभिप्राय है आगे बोल रहे हैं देखिए श्रुति क्या बोलती है कि तुम अप्राण ही अमान शुभ रो इसको बार बार कई बार इसको घुमा घुमा के भगवान बात पर अलग शब्द से बोल दिया तथा कथम कार्य भवेद मम अप्राणस अमनस्क तथा असंसर्गि दृश्य अस, का कार्यम जिसका प्राण नहीं है जब प्राण नहीं है तो क्रिया कहाँ से होगा अमनस्क जो मन वाला भी नहीं है तो जब मन वाला नहीं है तो चिंता विचार क्या करेगा वो उसका भी नहीं हो सकता आगे पीछे भूत भविष्य बता कैसे चिंतन करेगा और असंसर्ग न जिसका किसी के साथ कोई संसर्ग नहीं है किसी के सर्वत है इस प्रकार जो दृष्टा है इस प्रकार से अपने को देखने वाला इस प्रकार से अपने को समझने वाला दृष्टा मतलब इतना अनुभव करने वाला व्यक्ति युवा आकाश की तरह व्यापक इसके मन में अश सृष्टि ऊपर से आ रहा है देखिए यहां तक अश मतलब इस आत्मा कामानस दृश्य ये ये सब कार्य आया जो संसर्गिन हो सकता कार्य हो सकता मैं कैसा हूँ मैं प्राण रहित हूँ मैं मन रहित हूँ मैं संसर्ग रहित हूँ मैं दृष्टा केवल साक्षी मात्र विद्यमान मात्र हूँ आकाश की तरह व्यापक रूप में वित्त इस प्रकार मेरा कैसे कोई तो का जो हो बार बार देखिए इतना ही समझा रहे हैं अपने अंदर जो मैं इंद्रियो से रहित हूँ इसलिए दृष्टा स्वता मंता विज्ञाता में नहीं हूँ मैं प्राण से रहित हूँ इसलिए कोई क्रिया मुझ में नहीं है मैं मैं मैं मन से इसलिए मुझे कोई अंतकरण की आवश्यकता नहीं है हमेशा हमेशा शुद्ध मैं हमेशा अपने पर अपना करके उसके लिए हम करते रहते हैं यदि शुरू से ये भाव दृढ़ आ जाए और मन विक्षिप्त ना हो मन से रहित मन की किसी भी विक्षिप्त के साथ कोई संबंध नहीं करते उसको अलग परे रहने दो उसको उसका अलग पर रहने दो क्योंकि साथ नहीं देता मन को तो मन कुछ नहीं कर पाता दे कुछ कुछ है उससे अलग करने से तो आत अलग करके अपने को समझने वाला व्यक्ति के अंदर कर्तव्य कार जो कैसे उसका मन में आ सकते कथम भवेद मामा मेरे को कैसा हो है मेरा कुछ भी कर्तव्य नहीं है इसको बोलते हुए देखिए दे आप जो है आगे इसी को समझाते असम न पशा निर्कार ब्रो भी शुद्ध ना असम न पशा निर्विकार से पापम मैं तो हमेशा ही समाधि में हूँ समाधि से बाहर मैं कब हूँ क्योंकि मैं तो हमेशा निर्विकार हूँ क्योंकि जो निर्विकार तो न न पश्चिमी जब अपने अंदर कोई विकार नहीं देख रहे कोई विक्षेप नहीं देख रहे फिर समाधि लगाने का क्या आवश्यकता समाधि क्या करेगा यहाँ पे आकर के निर्विकार ममा असमा न पश्चामी मैं समास्त नहीं हूँ इस प्रकार मैं कभी नहीं देखता हूँ पूर्ण व्यापक तत्व में कोई क्रिया होना संभव ही नहीं है विकार होना भी संभव नहीं है इसीलिए जो मैं ब्रह्म विशुद्ध हूँ इसमें शोधन क्या करने को तो तो फिर शोधित नहीं होता आत्मा जो है कर्म के द्वारा संस्कार जो विकार जो आप्य प्राप्त आत्मा को हम संस्कार नहीं कर सकते आत्म में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता आत्मा संस्कार नहीं है आत्मा सर्वतो असंग है तो जो असंग तत्व है आत्मा में क्या शुद्ध करोगे आत्मा हमेशा ही शुद्ध है तो ये जितना शास्त्र इतना साधन ये किसके लिए है तब बस तो तो ये शास्त्र और साधन ये सब मन को काबू पाने के लिए है मन को मन के ऊपर यदि आप अपना मतलब प्रभाव आत्मा के प्रभाव मन के डाल सकते हैं कोई नहीं है है है और जब मन की इच्छा इच्छा रह रह जाती तभी तो अंदर जो हमको हमको जाते हैं तो परेशान है, करता रहता है कभी भी आग, मैं रहित कभी हूं नहीं मैं जब असंग व्यापक हूँ निर्विकार हूं तब तो मैं समाधि हमेशा समाधि अपने में असमाधि करने का क्या आवश्यकता है इसको किसको समाधि करेंगे आत्मा में तो ध्यान नहीं होता आत्मा भी बुद्धि की किया है इसलिए बुद्धि धर्म को अपने में आरोप करके मैं ये नहीं हूं मैं वो नहीं हुआ तो मैं ये हूँ मेरे को ये करना है ये भाव बुद्धि धर्म को आरोप करके हम अपने को मानते हैं और क्रिया भी बुद्धि में हो रहा है आत्मा में कुछ नहीं हो रहा है आत्मा हमेशा वैसे असंग असंग जब बुद्धि ध्यान कर हैं तो आत्मा ध्यान नहीं कर बुद्धि जब कुछ विचार करते आत्मा कार्य नहीं है ये मुख्य रूप से ही है वाषणा छूट जाए तो सारा साधन छूट जाएगा वासना जब तक रह जाएगा तब तो तक साधन की कोई ना कोई साधन की इच्छा होगा इसलिए साधन बोल करके तो वस्तु को प्राप्त करने के लिए बस हमारी इच्छा होती होती है है की लिए जो हम कुछ कुछ करो कुछ करो भावना में तो इसके साथ कोई इस आत्मा का कोई संबंध नहीं है इसलिए असमाधि न पश्चा में ब्रह्मनो विशुद्धस्मे निर्विकार विशुद्ध मेरे असमाधि तो मैं कभी नहीं देखता हूँ सर्वदा इसलिए विपाप मनो शोधम न इसीलिए पाप, ना, पाप रहित मुझ में इसको शोधित करना है इसको भी है नहीं कुछ करने के लिए अब कुछ करने के लिए है नहीं हमेशा आत्मा अपने स्थिति में विद्यमान रहता तो इतना ही ध्यान रखना साधन की उपयोगिता मन अथवा बुद्धि को शोधित करने के लिए मन अथवा बुद्धि को अपने स्वरूप को ठीक से समझने के लिए स्वरूप हमेशा नित्य प्रकाश रूप में अंदर विद्यमान है इसीलिए उसको प्राप्त करने के लिए अथवा स्वरूप करना नहीं है जो प्राप्त करने की इच्छा हो रहा है उसको इसी को समझे गंतव्य तथा नई नापी निष्कल स गुणत ग तथा नैव सर्वगस्य गुणत्वतः जाने जग जो जगही नहीं है मेरा कुछ गंतव्य स्थान भी कुछ नहीं है क्युं? क्यों क्योंकि मैं सर्वगत हूँ व्यापक हूँ और दूसरी बात जाने के लिए चलन क्रिया वो भी नहीं संभव है व्यापक में चलना भी संभव नहीं है इसीलिए सर्वगस्व अचल जो सर्व हर जगह पे विद्यमान है सर्व जगह ना, को, ना, ना, ना, ना इसलोक में घूमूंगा ये कुछ भी नहीं है कि सर्व हूं। ना ना तो भी मैं सर्व व्यापक हूँ इसलिए न उधाम ना अधोस्िर निष्कलश अगुण कला रहित मैं अवय रहित हूँ और गुण से भी रहित हूँ इसलिए इस प्रकार कुछ भी कहीं जाना भी संभव नहीं है कहीं से आना भी संभव नहीं है और कहीं गति करना भी संभव नहीं है शास्त्र में तो गति गंश बना है मैं सर्ग लोग जाऊंगा वो तुम्हें नहीं है सूक्ष्म शरीर जाता रहता है सूर्य शरीर तेज पे, पे जल के राख हो जाता है सूक्ष्म शरीर के आवागमन को लेकर के लिए करके हम अपने ऊपर आरोप कर देते हैं परंतु वो हम मुझ में नहीं है गंतव्य था नहीं बहुत सर्वस मेरे लिए कोई जाने का जगह भी नहीं है मेरे लिए आने की जगह भी नहीं है क्योंकि मैं समस्त चल से विक्षिप से रहित हूँ और पहले से ही हर जगह पे पहुंचा हुआ हो जहाँ नहीं है वहां पे तो हम जा जा सकते हैं शरीर चिन्ना, शरीर एक देश में रहता है एक देश में है एक देश में नहीं है क्योंकि शरीर चल के एक जगह से दूसरे जगह पे जाता है इसी बगर सूक्ष्म शरीर भी ऐसे ही है एक स्थल शरीर में अवच्छिन्नित तो होकर व्यवहार करता है इसलिए जब दुष्ट फल भोगने के लिए जाता है तब उसको दुष्ट शरीर में जाना पड़ता है परंतु आत्मा तो सर्वव्यापक है आप ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे वो अभी इसी समय भी विद्यमान नहीं है पहले तो क्या होता है यहाँ पे जाने जगह नहीं होने के कारण और जो है चलन मतलब होना संभव ही नहीं है क्योंकि मैं सर्वगत इसीलिए ऊर्द्व है मेरे मेरे दृष्टि से कोई ऊर्द्व भी नहीं है मतलब ये सब सापेक्षिक शब्द है इसके सामने कोई वस्तु है टेबिल के ऊपर में हाथ ऊंचा है अतः टेबल के सापेक्ष में कुछ नहीं है निष्कर्ष निर्गुण होने के कारण कला रहित गुण से रहित होने के कारण ये सभी स्थिति से मैं रहित हूँ बिल्कुल इसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है इस प्रकार भावना बार बार बार बार भगवान को देखिए इतना बार बोल भी थक नहीं रहे हैं जितना है कि अच्छा है प्रतिष्ठा है सब प्रतिष्ठा को छोड़ करके अपनी व्यापकता की शुद्धता की भाव में बैठे हर प्रकार की प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा को छोड़ करके बस जितना प्रतिष्ठा है वो अज्ञान के कारण ही प्रतिष्ठा दिखाई पड़ता है हर प्रकार की प्रतिष्ठा आप तो को छोड़ करके करके मैं ज्योति स्वयं प्रकार ज्योतिष रूप समझाने के लिए बोलते चिन्ह म्योतिषो नित कथम कार्य ममे अदय नित्य मुक्त शिष्य के चिन्मात्र ज्योतिष नि तस्ते कथम कार्य ममे अदयुक्त शिष्य के चिन्मा ज्योतिष नि तस्म नुद्धचेतन ज्योति चेतन में अंधेरा अभी नहीं आया कभी नहीं है जिन पर ज्योतिष नित्यम जो नित्य प्रकाश स्वरूप चैतन्य चैतन्य प्रकाश स्वरूप मुझमें अंधेरा तो कुछ है ही नहीं कथम कार्य मम इसलिए बुद्धि कैसे उठेगा कि मेरे को आज ये करना है मेरे को वो करना है कुछ नहीं क्यों नित्य मुक्त नित्य जो मैं नित्य मुक्त है उसके लिए क्या बचा हुआ कर्म है ये मेरा बचा हुआ कर्म ही करना पड़ेगा कार्य मेरे लिए आज ये काम बचा हुआ है ये काम करना पड़ेगा ये बुद्धि से होगा मैं तो मुक्त हूँ अचिन्ह मात्र ज्योतिष व्यापक व्यापक शुद्ध ज्योतिष रूप हूँ तो इसमें मेरा में कैसे कार्य कर्म कोई बुद्धि कैसे उत्पन्न हो सकते नहीं हो सकते उत्पन्न शुद्ध चिन्ह प्रकाश स्वरूप हूँ और इस नित्त प्रकार और अंधेरा आना भी नहीं है। इस नित्त मुक्त आत्मा में ये मेरा काम बचा हुआ है ये काम करना पड़ेगा ये बुद्धि कहाँ से उत्पन्न हो ये होना संभव ही नहीं है और दूसरी बात ये है यदि मन होता तो हम ये सोचते मन ही नहीं है तो कहां से यह बुद्धि उत्पन्न किसी भी प्रकार से ये सब बुद्धि आत्मा में नहीं है ये सब उपाधि धर्म है उपाधि को ठीक से पहचानने के लिए बार बार भगवान शंकराचार्य जिस प्रकार से बोल रहे हैं उपाधि को ठीक ठीक से देखना है समझना है है समझना आज यहीं तक रखते हैं अच्छा कल अष्टमी क्या हाँ कल अष्टमी है।, है।, है? है कल महाराज अष्टमी अष्टमी कल, है। कल, कल तो, क्या क्लास कल रहें छुट्टी रहेंगे कल छुट्टी रखेंगे तो, क्योंकि छब्बीस तारीख भी क्लास नहीं होगा 25 तारीख सुबह हो सकता है सुबह 25 तारीख शुरू हो जाएगा क्लास तो कल क्लास कर लेते हैं तक तो कल क्लास कर लेते हैं कल क्लास कर लेते हैं देखते हैं कहा था ठीक है हमारे हमारी तरफ से आपत्ति नहीं है क्योंकि कल यहाँ भी शनिवार है, है कर लेंगे आप, आप लोगों का कोई काम नहीं है, तो हमारे से कोई आप नहीं है। देखे सबको देखे कल दे। तो शनिवार भी है ऐसे कोई अधिक काम नहीं रहता काम हो भी नहीं पा रहे ठीक है यही काम हाँ ठीक है हमारा भी यही काम है और कोई काम नहीं है ठीक है हमारे लिए कोई बात काम जो चिंताएं चलते चलते रहे चलते रहे आत्मचिंतन बहुत अच्छा घंटा भी समय तो ही अच्छा अब है अवधुत चर्चा चल रहा है प्रसंग मतलब अंतिम समय जीवन में चाहे आपके बगल में कुछ भी रह जाए मन से अवधुत होना है अवधुत मतलब परिग्रहित मन से कोई संबंध किसी के साथ नहीं रखते हुए कुछ भी वस्तु परे रहे शरीर कहीं भी अपने क्योंकि उसको हम ये प्रारब्ध को शरीर की प्रारब्ध को हम टाल नहीं सकते शरीर की प्रब्धों को टाल नहीं सकते इसीलिए शरीर के साथ जुड़ा हुआ जो वस्तु है उसको वैसा परे रहने दीजिए मन से अवधुत बन जाइए नंगा धरंगा बन से बन जाइए मतलब इस किसी के साथ हमारा कोई संबंध नहीं ये किसी भी में में वस्तु के लिए हिम्मत हो जाए। ए, जाओ, काम हो गया तुम्हारा कोई काम नहीं है मेरे पास अभी जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं तुम्हारा काम हो गया जिसके लिए पहले चाहता था अब आप तो देख लिया जान लिया क्या जान लिया की जो है भगवान ने जीने के लिए बिना प्रयास के ही हमारे जीने के लिए व्यवस्था कर रखे बिना प्रयास से जीने की सारा व्यवस्था ने कर दिया इसलिए अपरम हे माता लक्ष्मी तुम दुष्ट किसी को भजन करो हमें आवश्यकता नहीं है मेरे से कुछ आशा भी मत करो जो लोग भूख की स्पृह करते हैं उन लोग तो लोग तुम्हारा सेवा करेगा अब मेरा कोई आवश्यकता नहीं है मैं तो अभी बस पेड़ की पत्ता लेकर के उसमें थोड़ा भोजन लेकर के खा लूंगा जमीन में सो जाऊंगा नहाने के लिए गंगा जी जाए इस प्रकार से वृत्ति में समय हम है इस प्रकार वृत्ति का जीविका को तो क्या होता है इस प्रकार जीने की इच्छा अभिप्रयी है देखिए प्रारंभ में जो कुछ है उसको अभी इस समय आप हटा नहीं सकते परंतु मन से बिल्कुल विचार करके इसके साथ तीनों काल में मेरा कोई संबंध नहीं मैं तो असंग पूर्ण व्यापक मेरे लिए ना कोई कर्तव्य है ना कुछ करना है बस इस बात कि भाव भाव में में रहने में रहने पर पर तो क्या हो जाएगा ये जो जो विषय की की प्रति मन कैसे रक्षा होगा कैसे जाएगा वो भी छूट जाएगा अरे इस मुहूर्त में मान लीजिए कोई चीज हमारे पास है कोई बात नहीं इस समय जदि मर जाता हूँ क्या उसका कुछ भी हम ले जा पाएंगे कुछ कर पाएंगे कुछ नहीं और मृत्यु तो जिस समय सभी जो लगभग अवस्था में मृत्यु तो बिल्कुल केस प्रकार के खींच रहा है तो इस समय किसी भी वस्तु से मन को उठा करके जो भगवान होगा होगा ने जिसके लिए जो विधान कर रखा उसको गति होगी हमारे लिए कुछ भी कर है नहीं है। इस प्रकार से लक्ष्मी को भी टुकड़ाने की सामर्थ्य अवधुत्पन्ना की पराकर्षण है तो वैराग्यवान पुरुष जो है सार्वभौम राजा से भी अति खुश होता है सम्राट सम्राट कहते हैं किसी भी जगह पर कहीं भी सो सकते हो किसी भी जगह जा करके आप लेट जाओ कोई मना नहीं करने वाला है और किसी भी प्रकार के बिस्तर में आप लेट जाओ कोई बजरी है बजरी में पत्थर है पत्थर में कोई फर्क नहीं पड़ता आकाश जो है आवरण है और अनुकूल वायु बहता रहता है चंद्रों के प्रकाश मिल जाता है और वैराग्य आपके साथ इतना सुंदर साथ देने वाली वस्तु है जिसकी सौचर्य से मन हमेशा खुश रहता है वैराग के की, की दो भाग है कि सांसारिक वस्तु से मन उठना और भगवान आत्मा में निदेश प्रीति उत्पन्न विशेष राग उत्पन्न हो जाए इससे अधिक क्या अच्छा स्थिति हो सकता है वैराग्य की जो दो भाव है एक भाग है संसार से मन जाना और शिवाचन बोला शिव तत्व में मन बिल्कुल हो हो जाना मन हो जाना मन बेकुल इस प्रकार जब जब पैदा हमारा हमारा सात पत्नी रूप में हमेशा विद्यमान रहे और चंद्र के बाहरी प्रकाश से हमारा काम चलता है इस प्रकार व्यक्ति को किसी वस्तु की शांत होकर के सुखी से सो रहे उस व्यक्ति के सुख जो है करोड़ों प्रति राजा से अधिक सुखी व्यक्ति है वो राजा तो दुखी है क्योंकि मतलब दुनिया भर की मतलब चिंता उनके मन मन को घेर लेता है इसका क्या, क्या, क्या, क्या इस अवधुत वृत्ति जैसे पूर्व सन्यासी को यह था इस समय सामाजिक स्थिति ऐसा है गंगोत्री हो चाहे आपका तपोवन हो वहां भी लोग पहुंच जाते हैं तो वहां भी इस अवधुत वृत्ति में रहना बहुत कठिन होता है परंतु मुख्य रूप से मन से अवधुत वृद्धि जो श्लोक का अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मैं और मेरे में जो है ये शून्य हो जाना ये अवधुत वृत्ति है ये अवधुत वृत्ति मन यद स्थिर हो जाता है फिर जो है इति इति आत्मा भी को वो मतलब परेशानी नहीं होती बस मन हमेशा अपनी वृत्ति में रहते हैं आनंद से विद्यमान रहते आगे देखिए इसको आगे बढ़ाते हुए बोलते हैं इसी चीज को अवधुत व्यक्ति की तरह व्याख्यान कर जोगी स्वरूप का कैसे एक जोगी वृद्धि होती है मन कैसे होता है उसी को समझा लेखर छिक्षा भिक्षा सायत चेष्ट सदा हाना हानादान विरक्त मार्ग निरत कस्त स्थित रीर्ण बिशीर्ण जीर्ण वसन ंठसन निर्माण निरहंकृतिशमशु भोगकबद्ध स्पृह भिक्षासी जनम्ध संगस रही सायतचे सदा हालान विरक्तमीर कश्चि तपिस्थ कंथाशनो बस केवल प्रलब्ध वशा जो आ जाता है उतने मात्र में बस जीवन जीविका के लिए उतने ही मात्र अवलंबन संस्थित तो कुछ नहीं फिर मध्य जनसंग विरत रहना लोक संपर्क करना कम जनसंध मन, जन मध्य संग रहित लोकसंग विविध तो देश से वित्तम बस अकेले में रहने की अभ्यास करना तो देश को सेवन करने का अभ्यास करना भगवान श्री कृष्ण की कथन है ज्ञान के लक्षण में तेरा तेरे विभिन्त देश से वित्तम अकेले में अपने में रहने की अभ्यास करना अकेले में रहना अकेले जितना अपने आप अपने में रहना इस प्रकार इसी इस, सदा सर्वदशाय चेष्टा किसी के अधीनों करके कोई चेष्टा नहीं जितना सच्छंद बिहार उठना उठा बैठना बैठा भगवान की चिंतन करना कर कोई विधि निषेध के अधीनों करके मेरे को यह करना करते ही नहीं अच्छा लगता इसलिए करता हूँ क्योंकि मन को तो कुछ ना कुछ में लगा के रखना पड़ेगा इसीलिए शायद तो अपने अधिन होकर चेष्ट करना है, ये ग्रन करना है। ये से हमेशा रहित हो जाता कुछ भी त्याज्य भी नहीं है कुछ भी ग्रहणीय भी नहीं है व्यापक हूं मैं पूर्ण हूं असंग हूं मैं इसीलिए मेरे से कुछ भी अलग नहीं है इसीलिए मेरे लिए कोई त्याग करने का कर भी वस्तु नहीं देखा आज कितना सुंदर बोला था मैं आत्मज्ञानी भी हूँ और वो मेरा शत्रु भी है और वो मेरा मित्र है ये बुद्धि भी है इस प्रकार आत्मज्ञान क्या है सूर्य को शीतल कर, कर देना जैसे आत्मज्ञान है सूर्य को शीतल समझना जैसे आत्मज्ञान ये जो है यहाँ पे हान आदान विरक्त मार्ग रहता मत तक ये त्याग करने योग्य है ये ग्रहण करने योग्य वस्तु है यहाँ से वैराग्य वजाय सब बुद्धि से रहता है ये सब बुद्धि से रहता है और क्या बोलते हैं कि रथा कीर्ण विशीर्ण जीर्ण बसन रत्न मतलब रस्ते में रस्ते में पड़ा हुआ जो भी जिस नुस्ते की अनुभूज की वस्त्र है बस वास उसी में ही काम चल जाए उसी में ही काम चल जाए उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता ये जी है एक ए, मतलब संन्यासी होते हुए भी ये वस्त्र के लिए भी जब वस्त्र संना है मन से संनास हो जाएगा इसलिए रथा किरणीर्ण जीर्ण बच्चन जो रस्ते में किसी स्थान में पड़ा हुआ किसी का छोड़ा हुआ कोई कोई तो वस्त्र है जिसको आवश्यकता थोड़ा पढ़ लिया ओढ़ लिया तो तोड़ लिया नहीं लिया तो नहीं लिया क्या इसमें रथा की नीर्ण वचन संप्राप्त कंथ आसन से जो अपना कंथ आसन उसी से ही बना लेते हैं जो भी कुछ दे देते हैं भगवत से अच्छा बस उतने मात्र से जीविका निर्माण करना कुछ कुछ नहीं। ये मैं और मेरा ये दोनों से बिल्कुल रहित हो जाता है अभिमान शून्य हो जाना अहंकार रहित हो जाना इस प्रकार भाव में यही जो है आत्मज्ञात की पराकष्ट है निर्माण मतलब अभिमान सुनना तो ये मेरा ये मेरा, ये, मैं, ये मेरा मेरा मैं और निरहंक अहंकार से रहित हो जाना मैं पाप ये परिचय नाम का इन दोनों से रहित होकर अभोगस्त सम से मतलब क्या संयम सुख से इतना अच्छा मन जुड़ गया कि जब बाहरी कोई भोग के किस परिहाई मन में रुक गया बाहरी भोग हो गया मन से आई तो नहीं, तो नहीं इस प्रकार जो है क्वित तपस्वी को कोई पुरु, पुरु के इस प्रकार स्थिति को प्राप्त करते कच्चित तपस्वी स्थित इस प्रकार की कोई महा तपस्थी व्यक्ति इस प्रकार में स्थित हो सकता है इस प्रकार में होता है मन से हर चीज छूट जाएगा ये के की जंगल में जा करके एक उतना नहीं इस समय होना संभव नहीं है परंतु मन से बिल्कुल अवधुत बन जाना है बस इसलिए भिक्षाशील जो प्रार्थ वसात आ रहा है जो प्रारब्ध वसात आ रहा है उसी में संतुष्ट है कि जनसंग नहीं करना रहित होना क्योंकि अधिकतर व्यक्ति विषय संबंधित चिंता बोलेंगे अतः अधिकतर व्यक्ति वहां पे हो रहा है वहां पे हो रहा इसी को विचार करेंगे हां सत्संगी व्यक्ति है आत्मचिंतन करते भगवान की बात करते उससे मन पुष्ट होता है शायद चेष्ट इच्छा हो तो करूंगा नहीं होता कोई भगवान की तो त्याग से रहित तो जो वैराग्य रूप मार्ग है उस मार्ग में लगा हुआ है और रथा कीर्ण बिशीर्ण जीर्ण बसन रस्ते में पड़ा हुआ जो टूटा ठाटा जो वसन है अथवा प्ररद से जो आया हुआ है उससे जो अपना व्यवस्था कर लेना वो भी वही है वही है भी वही और कोई भोग की इच्छा नहीं है इससे भोगुहार रहित जो सुख है क्योंकि तैगात शांति तैग तेन भोजी था भोग स्प्र छूट जाने से मन से वो अपने आप एक होते हैं अद्भुत सुख की अनुभूति होता है किसी तो भी, भी, भी भोग की स्प्रिया जो है वो बद्ध हो गया भोग की स्प्रिया बद्ध हो गया कैसे संयमिक जीवन से इस प्रकार के सुख का अनुभव करने वाला व्यक्ति जो है परंतु इस प्रकार व्यक्ति बोला की अर्ध उन्मादा किसी प्रस्ते प्रस्ते बिल्णा, कि कि को देख करके कोई व्यक्ति कुछ भी बोल सकता आपको परंतु कोई कुछ बोले उसमें जो है विचलित नहीं होना है उसमें विचलित नहीं होना है इसको समझाने के लिए देखिए अगला रथवा चंडापिक पेशल मती जोगीश्वर कॉपी किल्प मुखरे रा न क्रोध प्रथिन तुष्ट मनस या स्वयं योगि चंडा लिम दिजती रथवा शुद्रथ कि विवेकपेशलमती जोगीश्वर कॉपी किल मुखरे सर् जानती योगिना क्रोध प्रतिन मनसिना चर्चा बोल रहे हैं इस प्रकार संसार में रहते हुए संबंध रहित रहते हुए अभवन के रहते हुए यदि रास्ते में कोई अब देखा तो परिमराजक व्यक्ति के लिए बोल रहे कि यदि आपको कोई कहता ये है ये चंडाल है अथवा ये ब्राह्मण है अथवा ये शूद्र है किसी भी प्रकार से आपस में विवाद अथवा ये तपस्या है को लोगों को समझ में नहीं क्या है, ये पागल पागल भी है भी है, ऐसा ही दिखेगा तो बोल सकता है, क्या ये चंडाल है क्या ये ब्राह्मण है अथवा शूद्र है अथवा तपस्या है कि वह तत्व विवेक ज्ञानी है इस प्रकार कुछ भी विवेक व्यक्ति कर सकते है अथवा जोगीश्वर को अपवा कोई महान जोगी है इस प्रकार लोग आपके सामने आपको लेकर के विकल्प करने पर भी और कोई कुछ सीधा मुंह के ऊपर बोलने पर भी आभाश्यमा, आभाश्यमा ना ना नहीं, तो उसके पर भी नहीं होना है कोई अच्छा तो संतुष्ट भी नहीं होना इस प्रकार पथ में जानती स्वयं जो इस प्रकार रस्ते में विचर जीवन को लेकर के इधर ये जो आपने जिस स्थान में रहते हैं उस स्थान में से बाहर आ करके कोई इधर उधर घूमना उसके साथ एडजस्ट करना ये भी एक बहुत बड़ा तो है। मैं तो कोई कुछ बोल रहा है कुछ कुछ उसमें मन में क्या विकार उत्पन्न हो रहा है उस उस विकार से हम अपने को बचा पा रहे हैं कि नहीं बचा पा रहे ये भी एक परीक्षा है यदि धीरे धीरे मन भगवत निष्ठ आत्मनिष्ठ होगा तो बाहरी व्यक्ति का किसी भी कथन से मन कभी भी विक्षिप्त नहीं होगा बाहरी व्यक्ति का किसी भी कथन से मन कभी भी विक्षिप्त नहीं होगा इसलिए इस समय जो उसको इस के को देखते हुए कोई कहता है कोई पागल हो गया कोई कहेगा क्या नोटों की कर रहे है भाई ये क्या दराजा कई प्रकार के व्यक्ति कई चीज बोलेंगे परंतु उससे कुछ भी विक्षिप्त नहीं होकर के अपनी वृत्ति में बने रहे और आनंदमय वृत्ति मतलब है, कोई है, कोई अधिक बोलने वाले व्यक्ति लोग आपको आने जाने के मार्ग मतलब आपके साथ पास आने जाने व्यक्ति इस प्रकार आपको संभाषण कर सकते हैं ऐसा बोलने पर भी जो आत्मनिष्ठ व्यक्ति को उसमें गुस्सा भी नहीं होना है और संतुष्ट भी सं अपने, अपने, अपने जीवन को व्यत करें यही जो है सबसे अच्छा उपाय है जो बचा हुआ जो जीवन है कि बाहरी संस्पर्ष को कम करके ये अब किसी की कोई अपेक्षा नहीं रखते हुए हाँ आप शरीर जो है अपना अवस्था को प्राप्त तो किया हुआ है तो ईश्वर के पास से यदि भगवान के ऊपर भरोसा रखते चलेंगे तब तो वो भी किसी अवलंबन कहीं मन में इतना ही आ जाएगा अवलंबन छोड़ करके केवल भगवान अवलंबन है भगवान अपने आप जो लाएंगे जो करेंगे उसी को मन में रखते हुए अवधुत विषय यही है कि मन से किसी के ऊपर ना अपने धन दौलत अर्जित वस्तु न किसी बाहरी वस्तु के ऊपर भरोसा नहीं रखते हुए केवल भगवत भरोसा ये है है है तो बाकी छोड़ छोड़ देना जाएगा छोड़ देना जाएगा वो बाहरी वस्तु परंतु कि मन से अवधुत -धु, चारों तरफ से धो दिया तरफ से दिया मतलब मन से किसी विषय को जो फिर चिंतन आने ही नहीं देना है अवधुत अवस्था में केवल एकमात्र भगवान को नहीं छोड़ना ईश्वर को नहीं छोड़ना जब तक, तक, तक अच्छा बोले, बोले, उसके ऊपर कोई मतलब क्रोध भी नहीं संतुष्ट भी नहीं क्योंकि आपको मन की जब तक ही होगा तब मन लेल में है आप यदि उससे अपने को उठा लिया तो आप मन लेवल से ऊपर उठ गए ऊपर उठ जाना तो फल स्वरूप मन किसी को कोई कुछ बोले सुने क्योंकि देखिए पहले ही बोल दिया मेरा तो इंद्रिय नहीं है तो सुनने वाला कौन है वो बुद्धि बुद्धि बोलने वाला कौन है मैं तो इंद्रिय से रही सुना सुनाई नहीं कुछ यदि सुनने के साथ आध्यात्मता हुआ तो मैं सुना हो जाएगा तब तो आत्मात्मा कर लिया बुद्धि ने सुना मैंने देख लिया हो गया साक्षी बुद्धि ने सुना किसी इस व्यक्ति को जिस प्रकार किसी को कोई व्यक्ति दो व्यक्ति चर्चा कर रहा है ए नामक व्यक्ति बी नामक व्यक्ति के बारे में कुछ बोल रहा है और सी नामक व्यक्ति उसको सुन रहा है सी को क्या क्या फर्क पड़ता है उससे इसी प्रकार जो बाहरी कोई व्यक्ति ए नामक व्यक्ति बी नामक व्यक्ति शरीर इंद्र मन बुद्धि को लेकर के कुछ बोल रहे हैं और वो बी नामक व्यक्ति अथवा सी नामक कोई व्यक्ति उसको सुना चलो चलो सुना तो उससे जो है डी नामक जो व्यक्ति सी नामक जो व्यक्ति उसको क्या फर्क पड़ता है वो तो जानना ये उसके लेकर के बोल बोल रहा है इस प्रकार से हमेशा ये है किसी उसकी करना संभव नहीं है परंतु मन से बिल्कुल अवधुत हो जाना यही जो है ज्ञान की पराकृष्ठा है यही करने के लिए शास्त्र यहाँ पे बोल रहे हैं ठीक है आप यही पे रखेंगे कल पाठ रखते हैं तब कल छुट्टी नहीं रखेंगे कल क्लास चलेंगे क्योंकि 25 तारीख देखेंगे यदि के दिन तो नहीं हो पाएगा पच्चीस तारीख सुबह तो यहाँ पे क्योंकि तो पच्चीस तारीख में ना फ्लाइट दोपहर को रही चार बजे और छब्बीस को नहीं हो पाएगा पाठ नया जगह पे जा करके व्यवस्था देखने के बाद उसका वहाँ का टाइमिंग यहाँ का टाइम में कुछ अंतर है कि नहीं भी मुझे पता नहीं है फिर के बाद मैं संभव होगा होगा तो नहीं हो तो मैसेज नहीं समझ लेना कि पे पे क्योंकि तो ये वाई वाईफाई दिया हुआ है वहाँ पे क्या स्थिति होगा पता नहीं है तो होगा तो करूंगा नहीं होगा तो बंद ही रहेगा ओ पू मदक पूर्णम पूर्णात पूर्ण मदद शांति शांति शांति नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय नारायण नारायण कल पाठ है कल पाठ चलेगा ओम नमो नमो